मुनीस उमेश मेरी बात सुनिए क्या बात है आप जरा मोहन से बात कीजिए उसको एक नई साइकिल चाहिए वीना तुम्हें तो पता है कि एक नई साइकिल खरीदना इस साल मुमकिन नहीं है मुझे मालूम है पर आप ये बात मोहन को खुद समझाइए माफ कीजिए मैडम क्या मैं नहीं नहीं मुन्नी अंदर आओ बोलो क्या बात है मेरी माँ आजकल बहुत बीमार है और डॉक्टर की फीस बहुत ज्यादा है ठीक है उमेश आप अभी डॉक्टर रहमान को फोन कीजिए मुन्नी तुम पैसे की चिंता मत करो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम कोई बात नहीं बीमार लोगों की मदद करना हमारा धर्म है अच्छा मुन्नी तुम अभी रसोई में पहुँचा लगाओ और बाद में बैठक की खिड़कियाँ साफ करना जी मैडम